विधिवेदोपाय ब्रह्मोपायत्म दृढ़ विधि निषेधोपायचार्य निर्भित सामान निषेध से निषेध भी क्या है ब्रह्म के बोध में बहुत बड़ा उपाय है साधन अतएव ब्रह्मोपायत्व दृढ़्रम को निषेध भी है इस बात तो दोनों दोनों को दृढ़ करने के लिए विधि निषेध उपयोर आचार्य निपित विधि और उपाय रूपेण आचार्यों के द्वारा किया गया है ऐसे दर्शेतीवृत्ति साक्षात विधि मुखे ने प्रवृत्ति सीचार्य भाषित निषेध के द्वारा भी ब्रह्म का ज्ञान है। जगत निकाल ना तर नहीं है वो आत तत् क्या है ब्रह्म जो ब्रह्म नहीं है वो अभ्रमे जगत वो आतत का व्यावर्तन करना आत कोवर्तन कर दो निषेध कर दो जैसे हम लोग चित्र का दृष्टान देते हैं हाँ एक ही चित्र निषेध कर दीजिए जितना भी चित्र है उन चित्रों को निषेध कर दो तो क्या रहेगा सब चित्र खत्म कर दो निषेध कर दो बचेगा क्या बच गया आधार बच गया, गया? अब टीवी स्क्रीन चल रहा है कोई ये भी स्क्रीन नहीं ये भी स्क्रीन नहीं ये भी स्क्रीन नहीं कर सबको निषेध कर दो बच गया क्या क्यों स्त्री स्त्री तो बच गया सारे वहां दिखाई दे चित्रों को निषेध कर देंगे तो अंत में बस इतना ही बोलना है ये चित्र स्क्रीन नहीं है ये भी चित्र स्क्रीन नहीं है सर घट ब्रह्म नहीं है पट ब्रह्म नहीं है जगत घर जिसको ब्रह्म नहीं कर निषेध कर दो बच गया क्या अंत में कोई भ्रम नहीं अत्यावृत्ति आप ओंकारेश्वर को बिचाएंगे वहां आश्रम एक मंदिर में एक फोटो जी मंदिर है और मार्कंडेय मारकंडे मारकंडेम में मंदिर के दरवाजे का बां तरफ एक फोटो लगा हुआ है आज सुना रहा है कोई खंभे पे लगाते कहीं भी वो मंदिर में ही वो फोटो देखिए एक पंक्ति लिखा है, है। इसमें वे जो व्यक्ति वशिष्ठ ऋषि और कामधेनु प्राय को पहचान है वो भ्रम को पहचान लेता वह जितना चित्र है वशिष्ट नहीं हुआ काम नहीं सब रेखा चित्र है कहीं कोई ऋषि ने कोई कहाता तो दूसरे दूसरे बिल्ली क्या क्या बना रखता है वह सब चित्र दिखाई देगा आपको क्या करना पड़ेगा उन चित्रों से करेंगे ना उन चित्रों वैसे ढंग से चित्र बनाया हुआ है वह चित्र का ध्यान हटा देंगे आप तो ऋषि एक तरफ चित्र चित्र है चित्रों के बुधी निकाल दो वहां एक काम दिखाई देती का है बना दिया बीच का जो खाली जगह है वो खाली जगह ही गौ का आकार है पहले खाली जगह ध्यान नहीं देते आप ध्यान देते चित्रों में इसलिए चित्र को व्यावर्तन कर दो तो आप क्या दिखेगा वहां ऋषि और काम देना इस तरह से कहते है। इसका कर दिखे। तो क्या आपको। इस संकेत आपको कर तो दिखाया कोई भी देखता रहता है यहां कोई ऋषि का चित्र नहीं है कोई गाय का चित्र नहीं कुछ नहीं है लगाओ दिमागता लगा है कि खाली को देखने की आदत नहीं किसी को चित्रों का बीच जो खाली जगह होती है ना वो खाली जगह कुछ देख करके उसे क्या हो सकता है कल्पना तो करने की क्षमता नहीं किसी की आदत हुई है हम चित्र देखते हैं चित्रों में जो खाली जगह का काम गमन ही नहीं किया कोई भी चित्र आपके सामने रखा जाए कुछ चित्र खाली जगह को भी देखेंगे ना वहां भी कुछ अर्थ निकलता उससे छे दिखाई देगा कलाकार कल्पना होगी कल्पना ही है क्या फर्क पड़ना कल्पना में ये जो अकल्पित है। जो वास्तुचित्र कल्पित है कलाकार थी कलाकार की कल्पना थी कलाकार की कल्पना से हटकर आपने देखा जो कलाकार के थे अकल्पित है इसलिए वो हमारी कल्पना आप कह सकते हो लेकिन कलाकार की कल्पना तो नहीं थी ना कलाकार ने तो भी चित्र बना दिया है वो तो खाली छोड़ा हुआ है वो खाली छोड़े हुए तो मैं वैसे दृष्टि दे कर रहा हूं यह हमारी महानता हुई कि नहीं हुई इसलिए जो परमात्मा ने सृष्टि का इतना विचित्र बना रखा है इस सब विवर्तन करके जो मूल चीज को देख सकूं वो हमारी महानता हुई इसलिए अत्यावृत्ति अत्यावृत्ति रूपेड़ा साक्षात और कहीं पर क्या करे ने से करे ब्रह्म ब्रह्म क्या है सब दूसरा जगह नेति शब्द मूप चेत इस, इस तरह से निशेष रूप से भी कह कहीं पर कहीं पर विधि मुख से करे दोनों मुख से सूर्य करे वेदांता नाम प्रवृत्ति इस पर वेदांत की जो प्रवृत्ति है कहीं साक्षात मुखे न है कहीं आदत निषेध मुखे नकार होती है ऐसे आचार्य के द्वारा कहा गया है तत्शब्द है ना ब्रह्मीय से तत्क आ जा रहा है यहाँ ब्रह्म को अत शब्द है ना तद अतिरिक्तम अज्ञान आदि अतः शस्या ब्रह्म से जो भिन्न अज्ञान और के इतन कहा श्रुति ने में क्या होता है तत्प तपंच प्रपंच उस प्रपंच का भी व्यावृत्ति निरसनम तदेव रूपम उपाय वही उपाय जैसा तेना पार निषेध उपाय के द्वारा दूसरी साक्षात विधि मुख्य विधि मने विधान विधि मने विधान किया जा रहा है कैसे विधान कर रहे हैं साक्षा, साक्षात साक्षात तो का मतलब वाचक शब्द प्रयोग ब्रह्म के पर्याय वाचक शब्द प्रयोग कर दिया सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इत्यम रूप केंच विधिमुखेन इस प्रकार से मुख से भी किया गया उपनिषद प्रवृत्ति प्रवर्तन प्रतिपादन करने में दोनों प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है वेदातावृत ब्रह्मबोधकीकार अहम शब्दारकूटस्थ प्रसंगा अहम ब्रह्मकर ज्ञान न होती है वेदांत आनंदी वेदांत वाक्य अतद्व्या में निषेध मुख से भी बोध करने लग जाए अहम का भी निषेध हो जाएगा ना फिर अहम का भी जब निषेध हो जाएगा तो अहम ब्रह्मास्म कैसे बोध होगा क्यों ब्रह्मास्म बोध होना चाहिए क्यों करे अहम ब्रह्मास्म जगत में तो अहम है पूर्व के साथ से क्या है अहम से क्या ले रहा है वो ये जो तो हम बोल रहा है जीव इसका करोगे भी जगत के अंतर्गत है उपाधि जब इसका कर दिया तो अहम भी चला गया अहम चला गया तो अहम ब्रह्मा से नहीं हो सकती तब सिद्धांत भी कहते हैं पहले हम पहले ही तुमको तीन प्रकार का समझा दिया है दो गौण एक मुख्य विद्वानों का व्यवहार दो नहीं होता है और मुख्य जो कहा जब वो लोक में जो व्यवहार होता है सारी दुनिया जो करती है और सारी दुनिया जो कर रही है वही हम आपने लिया यहां पर भी और वही हम यहाँ लेकर के मुख्य अहम को ले लिया जो कि कैसा है वो जट चेतन का आध्यासिकम है उस आध्यासिक कहम में हमने क्या कहा है भागत्याग रक्षण करने को दिया भागत्याग रक्षण कर करके जड़ांश को त्याग दो गोपा को त्याग दो बचेगा क्या चेतन उसने अहम प्रयोग हो रहे हैं इसलिए अहम को यहां त्याग व्यावर्तन नहीं हुआ इस सिद्धांत समझाएगा पूर्व कहता है कुटस्थापी त्याग प्रसंगात अहम शब्द करते अहम ब्रह्म अहम ब्रह्मा अहम का ब्रम के साथ सामना पूर्व ज्ञान तो उदय ही नहीं हो सकेगा इतनी शिद्धांत तो ही कहता है जवाब में प्रशंका अहम अर्थ प्रत्यागा त्याग नई मनस्य ही त्यागो त्यागो बट अहम अर्थ प्रत्यागा अहम कर्ज कूटस्थ है उसका भी जवाब प्रत्याग कर दिया अहम ब्रह्म ऐसा ज्ञान हो, मैंने कैसे हो सकता है अर्थात तो नहीं हो सकता तो ऐसे शंका मत करो क्यों त्याग हम पूर्ण रूप को त्याग नहीं कर रहे ये जो हम मुख्यार्थ हम था मुख्यार्थ हम क्या था उसमें उपाधि अंतकरण और चेतन का मिली भगत आध्यासिकम को लिया है वो अध्यासिक कहम में जो जड़ांश है उतने मात्र के त्याग कर रहा हूं चेतनांश है उसको तो ग्रहण कर रहा हूं इसे का पूर्ण रूप में कर नहीं रहे कि हमने पहले बोल रखा है हम कौन से लक्षण कर रहे भागव त्याग रक्षा कर रहे हैं पूर्ण जाग में जना नहीं है जन पूरा त्याग कर दोगेक्षणा में कुछ भी त्याग नहीं करोगे और जद अजाद में एकांश त्याग एकांश ग्रहण होता है स्वयं के समान इसलिए कहते हैं अंशसित उमे कथित बोल चुका हूँ जडांश उपाध्यय सेग कर रहा हूँ चितंश का हम ग्रहण कर रहे हैं और आगे विस्तार करके कर बताएंगे इसको अहम शब्दार्थ सर्वस्व त्यक तत्व पूर्व पूर्व पक्षी ने कहा संपूर्ण प्रत्याग कर दिया सिद्धांत के देने में अहम शब्दार्थ सर्वस्य अत्य कहा था पुसका अहस त्यक्त अह ब्रह्म न अवेदन अहम शब्द अंश से त्यक्तवादी कारणात जिस कारण से भाग भागत्याग भागलक्षण भागत्यागलक्षण्य अर्थाजक्षण अंश से जलक्षण क्या मे एकख्या एक अर्था अहम शब्देश शब्दार्थ से, से, कुटस्तन्श कुटस्तन्श आम शब्दार्थ का एक देश कोई न अहम शब्दार्थगा उपाध्याश उतंश त्याग नहीं किया अतः उस कूटस्तांश को लेकर के अहम ब्रह्मास्मी की ज्ञान उपपद्यते कद और बोध कैसे होता है एक और एकांश ग्रहण करके बोध कैसे पैदा कर लेते हैं कद देव तमें कर लेते हो यम देवता में क्या किया आपने तदंश तो त्याग किया कि नहीं तत्तांशंतांश को त्याग कर दिया क्योंकि वो, वो संभव ही नहीं वर्तमान में वर्तमान में जहां सामने देख रहा है अयोम देवदत्ता में सो देवता घटने रही घटेगा नहीं तत् तत्त्व रहता तत्त परस्पर विरोधी है तत्काल तद तत देश देश परस्पर विरोधी है एक काल में एक कालावच्छे दोनों ही हो नहीं सकता वर्तमान और भूत एक साथ हो नहीं सकते यानी या या या है वर्तमान है और तथा क्या है भूत काल है और वर्तमान देश यहां है ऋषिकेश में और पहले आपने देखा उसको मान लो जयपुर में जयपुर ऋषिकेश में आ गया क्या अभी वहां ही नहीं सकते तीनों ही कालों इसलिए तत्ता और जनता का क्या करते हैं वहां त्याग करके केवल उत्तर ्याग करकेशिष्यादत्ता है समझो अंत करमेक्यमत्म साक्षीक्ष अंतकरण का, इत्याग हुआ का त्याग किया? अवशिष्ट कौन है? चिदात्मा साक्षी अहम ब्रह्मिक्वरा ब्रह्मत्व का अनुभव करते हैं केवल प्रत्येक है। अब मान लिया ठीक है अब वो झगड़ा खत्म हो गया अब दूसरी बात में आ रहा है कहते हैं हमने अप्रोक्ष भी मान लिया वाक्य से अप्रोक्ष पैदा होता है ये स्वीकार लेकिन उसका शंका यह है आप वेदांत के द्वारा हम ब्रह्मा से वाक्य से वृत्ति बनाओगे ब्रह्मा का वृत्ति और उससे अनुभव करना चाहते क्यों आपका तो सब प्रकाश है उसको वृत्ति से प्रकाशित करने की क्या जड़ होती से प्रकाशित हो जाओ तो जड़ हो जाएगा भी जड़ हो जाएगा इसलिए प्रकाश होने के नाते ये वृत्ति विषयता इसमें नहीं मानना चाहिए पूर्वोषता केवल से प्रत्येगात्म निक बुद्धिवृत्ति शम न घटते केवल जो प्रत्येगात्मा है वह स्व प्रकाश है उपाधि साक्षी वो तो क्या है वो वो कहता है स्वप्रकाश ठीक है वेदांत सिद्धांत ही है स्वप्रकाश है नागे वो जो कर रहा, वो कर रहा है वो गड़बड़ कर रहा है वो समझाने हमारी कौन सी वृत्ति से है, क्या है? बुद्धि वृत्ति विषय तम तो न घटते बुद्धि के तो वृत्ति का विषय नहीं हो सकता प्रत्याशी क्या सिद्धांत से जवाब देगा भाई वृत्ति से कौन सी वृत्ति की बात कह रहे हो वृत्ति दो प्रकार की है ना वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति लेते इसीलिए आप किस प्रकार के विषय में व्याप्ति दे रहे हो आप ब्रह्मरूपी विषय में वृत्ति की व्याप्ति हो रही है तद विशिस्त फल्याप्ति भी हो रही हो तो ब्रह्म जड़ आ जाएगा जड़त्व का प्रयोजक बुद्धि प्रकाशक तो। नहीं लेना बुद्धि तो। जड़त्व का प्रयोजक इसलिए कहते कि देखिए विचाराय आएगा विस्तार रूपे न प्रकाश भी साक्षी वृत्तिया फलव्याप्य में सप्रकाशोपि सब प्रकाशोपी में खत्म कर दिया उसको ठीक मानता हूं आ तो सब प्रकाश है बुद्धि की वृत्ति नहीं होगी ये नहीं मानता बुद्धि वृत्ति होगी बुद्धिवृत्ति का विषय भी बन जाएगा ब्रह्म लेकिन उसी झड़क तो नहीं आएगा तो सब प्रकाश तो दूर नहीं होगा मात्र तो व्याप्य अन्य घटपटादियों के साथ जैसे के तो गई और वो क्या किया विषय को व्याप्त किया, उसी ब्रह्म कर लेगा कि शास्त्र कृत निवार फल को निषेध कर निषेध नहीं कर रहे हैं वृत्ति व्याप्ति है वहां फलव्याप्ति नहीं अब विचार करना पड़ेगा वृत्ति व्याप्ति क्या है फल व्याप्ति क्या है ये जाओ। दो हिस्सा कर्म दिया ज्ञान होता है उसे दो हिस्सा होता है एक एक व्याप्ति, व्याप्ति। फल कई बार हमें ज्ञान नहीं होता है विषय का क्यों नहीं हो पाता है कि वृत्ति व्याप्ति तो हो गई नहीं गाड़ी में बैठे जा चीजें दिखाई रहा है आंखों को दिखाई देती है तक बहुत सारी चीज दिखाई दे रहा है देख रहे चीजों को लेकिन उसके बारे कुछ पता है? आज से मुझे कितना पेड़ पार हो गया इसी भी में पेड़ पार हो गए नंबर लिखा रहता है पेड़ों पर पे, सड़क के किनारे नहीं बड़े बड़े पेड़ जो नंबर लिखा धड़ना होती वृक्ष की गणना आप जा रहे ना आप को हैं ना आपको पता ही नहीं कितने पेड़ पार हो गया पृथ्वी तो हुई लेकिन फल नहीं और फल भी हो जाए हर खंभे का हर पौधे ट्रेन में जाएंगे ना खंबे मिलेंगे खंबों पे नंबर लिखे रहते नाप है हैं तार भी जाता है भी देते ना वो जिन ड्राइवर इसलिए जाता है जरूर साथ पीता है तो खंबा होता है टेलीफोन के खंबे नहीं होते तो वैसे खंबे लगे रहते वो सब नंबर लिखा रहता है आप जिन सब दिए कितने खंबे पार हुआ स्टेशन स्टेशन और निश्चित दूरी पर होते लगभग वो खंबे उतनी दूरी पर एक खंभा वो हैं। जितना खम्भा उतना दूरी मल्टीप्लाई कर लो पता लगे इतना किलोमीटर है स्टेशन से वो स्टेशन लेने जितने चलने फिरने वाले किसी के आने नहीं इस चीज से मालूम था आपको कितना बार आए गए ट्रेन दुनिया पता ही नहीं बसों में कितने बार घूमे फिरे आप लोग पता ही नहीं क्या आए कैलाश आश्रम जब गए तो सीढ़ी चढ़ नीचे से कोई तादत सी मजबूरी हम लोगों की भी होती किसी किसी की ना हम गिनते थे, थे गिनते गिनते गए फिर वहाँ पर ऊपर भी एक सीढ़ी है वहाँ जो पुठारी जी के कमरे के लिए फिर, फिर सामने फिर वो भी एक बरडे से ऊंचा करो भी एक सीढ़ी जैसा हो गया सब गिन कर तिरपन सीढ़ी हो गया तो तो महाराज क्यों तो आया हूँ पढ़ना बहुत आके पढ़ने वाले हैं ऐसे कहाँ बाहर रहो पड़ो इधर हो गया कमरा तो तो नहीं तो नहीं है है तो नहीं तो महाराज सीढ़ी गया आए में करके देखा था ये क्या बोला तो पहला आदमी तो जो सीढ़ी भी के आ रहा अच्छा बोले साथ में नीचे एक को जाम आदत जान पूछिए थोड़ी तो थो वहां से पूछेगा बोलेगा कुछ करेगा तो था नहीं कोई जो पहले नहीं बोला था ऐसे करना पड़ेगा तभी तो मिलेगा। आदत की मजबूरी आदत बन जाती तिरुपति बाला जी सीढ़ी चढ़ के एक हजार तीन सौ चालीस सीढ़ी है तिरुपति बाला तो और बनाए हैं बहुत बढ़िया और बन गया अब तो बढ़ गया होगा हो हो उस थी और हो गया। कुछ कहीं कम भी किया होगा बिगड़ गई होगी लेकिन बहुत सुधार किया है उन्होंने जहां भी जाते हैं सीढ़िया सीढ़ी चढ़ रहे हैं मंदिर जा रहे हैं आश्रम जा रहे हैं तो देखते कितना सीढ़ी बना रखी लोग गिना नहीं गया। ज़ते ज़ते ज़ते ज़ते रहा है कितना है दस है कि ग्यारह है ना ये कहते इसको एनवायरमेंट का अवेयरनेस अपनी वातावरण की सजगता हमारे आस पड़ोस क्या है हम जहा जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं किसको होकर जा रहे हैं उसकी सजगता होनी चाहिए तो सजगता रहेगी तो यह सब देखोगे नहीं तो चढ़ चढ़ रहे यही नहीं देख रहे केड़े मकोड़े पार पड़ गए क्या हो सजगता हो ना होता है, होता है। आपको अपना होश तो, हो है। अपना तो हो रहता है वो आगे पीछे क्या है जिस पर चढ़ रहे उसकी होश ठीक है आदमी का काम है आदमी है तो पशु भी छते आप भी चढ़ गए सीढ़ी पर क्या आप पशु में <laughs> तो तो तो स्कूलों में क्या होते थे ना हर रविवार के बाद सोमवार का दिन पहला दिन जो होता था तो साहित्य पढ़ाते थे अंग्रेजी साहित्य वो मास्टर बोलते थे कल तुम्हारी रविवार कैसे बीता लिख के बोला लिखो एक पन्ने में लिखते दस मिनट का टाइम देता था दस मिनट चालीस मिनट का क्लास होता है और दस मिनट लिखो और फिर इधर जिस चीज उठा देता कुछ का पढ़ो सुना और हम लोग लिखते थे जब लिखते थे तो क्या लिखा था डालता था थोड़ी लिखा जाता है अरे तू वहां गया था वहां कुआं भी होगा कुआ कितना गया अंदाज तो देखा नहीं गया पानी पी के आ गया अदमी है डांटता तो था तालाब गए तेरी तालाब कितनी सीधी थी ना नहीं गा पशु हम लोग ऐसा तैयार कर देखो ऑलराउंडर बना दिया उन्होंने हर चीज जानकारी पूरी होनी चाहिए सड़क में गए कितने गड्ढे जानकारी तुमको नहीं होगा तुम नगर पालिका से कंप्लेट लिखोगे इस रोड में इतने गड्ढे हैं जल्दी सुधार किया जाए गिरो गड्ढे कितने हो रखे हैं जा रहे हो सड़क पे, फालतू भी जा रहे हो टैक्स देते हो तुम सड़क का फालतू भी देख दे? जाने के लिए टैक्स दे रहे हो कि अच्छी सड़क के लिए टैक्स दे रहे हो तो कच्ची सड़क में जा सकते हो अच्छी सड़क के लिए क्यों टैक्स देना गड्ढे गिरो पाइप फूटा है तो वो देखो कितना जी पाइप फूटेगा जा रहे थे पूरा सजगदा जाओ होगा कहीं जा रहे हो हो आ रहे खेल खेला माल क्या क्या खेल कौन कौन थी कितने लड़के लड़ थे किस पेड़ के अंदर फंसा था पौधे में चले जाते कौन से पौधे फंसा था पौधे को जानो कांटे वाली थी बे कांटे वाली थी फूल वाली थी बे फूल वाली थी हल लगाता लगाता देखो ना ऐसे खेल गया गया। अच्छा टीचर लोग बहुत अच्छा काम करते यार बच्चे को करने का मतलब बुद्धि को ऐसे जो है उसको पढ़ा दिया तो क्या हो गया ये तो बड़ा बात थोड़ी है पंक्ति आप भी पढ़ लगे संस्कृत पंक्तियां अर्थ कुछ लगा ही लोग पढ़ाने में यही तो विशेषता पंक्तिय नहीं पंक्तियों का अर्थ घटाना नहीं साथ तो दिल में घुसना चाहिए खोपड़ी में कुछ अंतर पड़ना चाहिए इस तरह से हम लोग हो तो, होता है दोबारा जाएंगे तो पता लग जाए हमें कहाँ जाना पूछना पड़े किसी ड्राइवर लोग होते थे घुमा एक बार एक घुट में गए दोबारा उनको पूछना ही पड़ता पूरा याद होता ऐसी बुद्धि और ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं दृष्टि आप है बुद्धि तो बुद्ध है मन अग्र कहा से हुआ मध्य भी नहीं रह गया मध्य में लाओ उसको पहले फिर अगर करो उसको सुबह बनाओ अंतर में शुद्धि की जरूरत है इसे वो जो है, नहीं होती दृष्टांत ये हम जा रहे हैं लेकिन होता नहीं चीजों का देखा जरूर लेकिन जिंदगी में घट रहा है कि हमारी इंद्रिया हर विषय को जो देखती है उसका ध्यान नहीं होता विषय मात्र का अनुभव हो रहा है विषय है मालूम है पेड़ देखा हम लेकिन कौन सा क्या कुछ? लक्ष्य दूसरा होने से अन्य को नहीं देखना चाहिए कहा नियम है अब ऐसे सोचने लग जाए आप लक्ष्य ध्यान करते तो हो जाएगा तो। <laughs> तो चलाने वाले के लिए सड़क भी उतना ही महत्वपूर्ण है आगे आते जाए पीछे आते सारी गाड़ियां भी उसको ध्यान रखना पड़ता है यानी लक्ष्य का ध्यान रहेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा क्या लक्ष्य कुछ भी रहेगा बच्चा गाँव जा रहा है या तो स्कूल से घर आ रहा है कर तक गया बच्चा खेलते हुए खंबों को मारते हुए पेड़ों को मारते हुए बच्चा खेलते खेलते गिनते कितना पेड़ स्कूल से घर में आने तक कितने बड़े पेड़ उसको मालूम कौन से कौन से पेड़ मालूम होता है क्यों फल खाता है उसका रास्ते नास्ते बुद्धि का ना। लक्ष्य कुछ भी रहे लेकिन हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं साधन का उतनी महत्व होता है साधन के सहयोगी वातावरण उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं ये अपनी कमजोरी होता क्या हमारे सीढ़ी चढ़ रहे हैं आप गिने नहीं लेकिन फिसलते नहीं है क्या कभी क्यों फिसल जाते हैं किस सीढ़ी का ध्यान नहीं दिया इस सीढ़ी का ध्यान नहीं दोगे कभी तो, तो कदम गलत रख दिया कदम रख दिया, कदम रख दिया।, कदम रख दिया कई, कई बार एक कदम सला जाता है कई अगले सीढ़ी से टकरा जाता है पैर जितना उठाना तो उठाए नहीं ध्यान नहीं दिया कुछ और सोचते लक्ष्य जो और सोचते बचारा अब यहाँ टकरा गया इसीलिए सावधानी साधन की भी उतनी आवश्यकता जितना लक्ष्य के प्रति बड़ा ध्यान तो नहीं दिया ठोकर क्यों खा जाते हैं रास्ते में चलते चलते असावधानी तो है ना साधन के प्रति साधन के प्रति उतनी सजग होना जितना लक्ष्य तभी लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी तो बीच में रह जाएगा इसीलिए जो व्याप्ति हो रही है उस पर निर्भर वेदांत सिद्धांत जवाब देता है अन्य घटा घटाप्रकाशो बुद्धिवृत्ति संभवाद स्वप्रकाशो अहम अयम घटा जैसे होता है स्वप्रकाशो अहम ऐसी हो सकती है तो सिद्धपुर अपि फिर तो स्वप्रकाशक तो नहीं रह गया बुद्धि से प्रकाशित्व स्व प्रकाश आम सह, करके बुद्धि बोल रही है बुद्धि ने उसे प्रकाशन कर दिया उसे स्व प्रकाशत्व कहा गया सकाशत्व को भी दूसरे प्रकाशन कर लग जाए प्रकाशित्व करना ही बेकार है पर प्रकाश हो गए वो तो बुद्धि प्रकाश हो गया पूर्वाचार्य वृत्ति व्यापत्व संजीकृत नायम प्रसिद्धांत पूर्वाचार्यों के द्वारा भी वृत्ति व्यापित स्वीकार किया गया है इसलिए अपसिद्धांत नहीं परिहरों से फिर वो कौन सी वृत्ति का निषेध कर रहे हो आप कहते फलम वृत्ति प्रतिबिंबित फल क्या है वृत्ति में प्रतिबदा है वो नहीं काम करता वहां पर इसे हम बार बार दृष्टान देते न सूर्य का किरण आ रहे सामान्य प्रकाश यहां पर है ही फिर बाहर खड़े होकर दर्पण पकड़ लो दर्पण जो घुमाओगे तो क्या होगा उसका प्रतिफलन यहां आ रहे हैं उस प्रतिफलन जो आ रहे हैं इसका नाम चलावा और प्रतिफल क्या कर रहे हैं इस विषय को व्याप्त कर लेते हैं कि फल व्याप्ति होगी वृत्ति है केवल आना और फल व्याप्ति अंतर है बुद्धि की जड़ वृत्ति आई साथ चेतनता भी आ और दोनों के द्वारा वस्तु ग्रहण प्रकाशित हो जाए तब वृत्ति व्याप्ति विशिष्ट फल व्याप्ति हो जाना माना जाएगा आगे दृष्टान घटाएंगे कैसे कैसे होता है बहुत सुंदर दृष्टान से चक्ष के द्वारा घट को देखा तो दीपक को किससे देखा सेवल चक्ष साधन की जरूरत पड़ेगी चक्षु को घट देखने के लिए दीपक का जरूरत है इन चक्षु को दीपक देखने के लिए कोई अन्य दीपक की जरूरत नहीं है उसी प्रकार से इस चक्षु बुद्धि को घट को देखने के लिए क्या है चिदावास की जरूरत है चेतन की जरूरत है लेकिन चेतन को ही देखने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है चक्षुवाषय को प्रकाश करता है चक्षु दीपक के साथ असर रहता है।, है ना क्योंकि दीपक स्व प्रकाश है अतः उसको देखने के लिए अन्य किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है और घट जड़ात्मक है उसको प्रकाशित करने के लिए दीपक की जरूरत पड़ा चक्षु को अतित दीपक को भी देख रहा है चक्षु घट को भी देख रहा है चक्षु इन घट को देखने के लिए चक्षु की दीपक की सहायता की जरूरत है दीपक को देखने के लिए चक्षु किसी अन्य की, की सहायता नहीं है उसी प्रकार यहां पर भी समझोग बुद्धि को घट को देखना चाहती है बुद्धि समझना चाहती है केवल अपनी जड़ापति का वृत्ति से काम चलेगा नहीं ये घट क्या है वो भी जड़ ही है ना इसलिए वहां पर दो तो एक दूसरे प्रकाश की जरूरत पड़ती है और दूसरे प्रकाश क्या है चिदावास वैतन्य अंत वृत्ति से वृत्ति के साथ जो वृत्ति चिन्ह चैतन्य गया है वो चैतन्य घट को प्रकाशित करता है और जब वृत्ति चैतन्य हो जाती है वहां से प्रकाशित करने के अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि जो विषय क्या है वहां जड़ नहीं है खुद प्रकाश यथा चक्षुद्दीप को अन्य प्रकाश के सहायता के बिना देख लेता है सद्धि भी चैतन्य को किसी अन्य चैतन्य के बिना ही प्रकाशित प्रकाश प्रका, प्रकाश को अनुभव कर सकता है इसलिए कहते हैं कि देखो फलम क्या है वृत्ति प्रतिबिंबित चिरावासित्व तो अश्य प्रतिजा को तो निराकृत फल्याप्ति कोई ही इस प्रत्येक आत्मा का साथ होगा नहीं ऐसा निराकरण किया गया सूपत्ण रूप होने से आत्म फलव्यापति दर्शित अनात्म वृत्तिया फल दर्शित पहले आत्मा में क्या होता है इसको समझाने के लिए अनात्म में क्या होता है उसको समझना पड़ेगा आत्मा में फलव्याप्ति नहीं है इस बात को समझने के लिए पहले अनात्मा में वृत्ति व्याप्ति फल्यापति दोनों कैसे होते हैं वो समझना पड़ेगा और फिर समझ में आ जाएगी वैसे आत्मा में जरूरत नहीं है करने को अति व्याप्ति होगी फल व्याप्ति नहीं होगी व्यापत घटम त्रज्ञान ध्यान घटस्पुर बुद्धि और तस्त चुदा भाष दो घटम बुद्धि जड़ात्मिका अपनी वृत्ति अंत कण की निकली और चक्षु के द्वारा घट तक पहुंची वृत्ति जड़ात्मिका जब वृत्ति जब जा रही है उस वृत्ति पर साधि से विशिष्ट कौन चैतन्य है चतुर्द व्यापक है ही है उसका आना जाना नहीं है वृत्ति गई तो व्यवहार किया जाता है चैतन भी गया से किया जैसे आपने घट को वहां से आकाश उधर से खाली होकर कुछ लेकिन क्या व्यवहार होता है घट आकाश वहां से भले आकाश जाता है। उसी प्रकार चैतन्य आना जाना ही नहीं इन वृत्ति के चानक व्यवहार के साथ वृत्ति पाली चेतन व्यवहार आरोप कर देते हैं कि वो भी गया यहां से चेतन भी गया है चिदावास में यहां से गया ऐसे बोल दिया जाता है इन वृत्ति के जाने मार्ग से सर्वव्यापक जो चैतन्य है उस वृत्ति में सवार है सर्व्यापकने तो वृत्ति गई वृत्ति वृत्न चेतन दोनों गए तो वृत्ति क्या करेगा चेतन क्या करेगा वो बात बता रहे हैं। तत्र वृत्ति क्या करेगी अज्ञान को नष्ट कर देगी आवरण है ना अज्ञान का अज्ञान को नष्ट कर देगी वृत्ति और प्रकाशित कौन करेगा आभा से ना वो भी चेतन गया है सिद्धाभाष गया है वृत्ति सवार होकर गए चितावास क्या करेगा घट को प्रकाशित कर देगा क्यों क्योंकि घट जड़ है उसको प्रकाशित करने की जरूरत है उभय व्याप्ति प्रयोजन दोनों की व्याप्ति की जरूरत क्या है उसके फल बता रहे प्रयोजन और मध्य उन दोनों के बुद्धि और चिदावास के बीच में से बुद्धिवृत्तिया प्रमाणभूतया बुद्धिवृत्ति कैसी है प्रमाणभूतावृत्ति उसके द्वारा अज्ञान नश्यति ज्ञान अज्ञान विरोधा ज्ञान और अज्ञान का प्रश्नोध होने से वह वृत्ति प्रमाणात्मिक जो वृत्ति है ज्ञान जो वृत्ति है वह ज्ञान कर देगी। ना? चैतन्य क्या करेगा घटस्प्रे घट को घट कैसा है प्रकाश हो नहीं सकता इधानी आत्मित तथो वैलक्षण दृश्य अब तो जिस प्रक्रिया से आपने आवरण को भंग करके घट को प्रकाशित किया है वैसी प्रक्रिया आत्मारूपी विषय के प्रति की जरूरत नहीं है उस प्रक्रिया से यहां पर विलक्षणता है इस बात को बताने जा रहे हैं ब्रह्मण्य ज्ञाननाशा वृत्ति व्याप्तिरपेक्षता स्वयं स्पूर्ण रूप लाभास कि ब्रह्म भी इस समय क्या हो रहा था अज्ञान काल में अज्ञान से आवृत माया से आवृत ढका हुआ है इसे तो विस्मृति हो गई ना विस्मृति होने के कारण क्या वो ढक गया ब्रह्म तरह से किसे माया से अविद्या से अज्ञान से कोई विष्ण नहीं ब्रह्मी अज्ञान न आशाया उस अज्ञान जड़ात्मक का आवरण है उसे नाश करने के लिए जड़ात्मिक वृत्ति जाएगी जड़ को जड़ लोहे को लोहे काट रखे समानी अंत वृत्ति है वो क्या करती है जड़ात्मिक अविद्या माया जो उसको करते प्रकाशित करने के लिए चैतन्य कुछ करने की जरूरत नहीं क्या करते तब जो वृत्ति चेतन क्या करेगा वहां जाकर के आ रहे हैं लेकिन वृत्ति तो ही है जैसे वहां पृथ्वी जाने व्यवहार होता है भी के जाने व्यवहार होगा, होगा हो। किया गया उसने, उसको प्रकाशित नहीं किया उसी में लीन हो गया कैसे लीन हो गया दृष्टान देते जैसा नदी समुद्र में लीन नहीं लो दृष्टान देते हैं दर्पण को घुमा दो तो क्या होगा जितने किरण आए वहां से सूर्य से दर्पण को टकरा प्रतिफलित हुए वो प्रतिफलित जो किरणें है कहां गई उसी सूर्य किरणों में लीन हो जाएगी नहीं किरणों में वो लय हो जाएगा हो सकता है व्यवहार ही नहीं हो सकते यहां से जाना सूर्य में चारों तो लय हो गए से नहीं सूर्य में जाने की जगह कहां रह गया जो वहां से किरण आ रहे वो यहां से प्रतिफुलन होते ही उसी किरण में लय हो जाएगा सिद्ध तक पहुंचने का चांस ही नहीं होगा किरण उसी किरण में स्वाह उसी प्रकार यहाँ पर भी है वृत्ति जाती है आवरण को भंग करने के बाद वो वृत्तिवचिन जो चैतन्य है वो वही छुट्टी फल जरूरी है क्योंकि आपका अपने स्वर्ग जो कूटस्थ है ब्रह्म है वो आवृत है अतः अपने आपको मज्ञानी मान रहे हैं और गुरु के पास जा रहे हैं पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं मन ध्यान कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि अपने आपको मान रखते हैं हमारे आत्मा है स्वरूप है ब्रह्म है वो आवृत है अविद्या से माय से अज्ञान आवर्धम ज्ञान गीता में गीता है ना इसलिए इस आवरण को भंग करने के लिए वृत्ति व्याप्ति मात्र की जरूरत है स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश स्वरूप होने के ना ना जो है। प्रकाशन रूपित हो, हो गया अब क्या प्रकाशन करेगा किसको प्रकाशन करेगा हो जाती है और एक प्रकृति में दृष्टांत अमा चंद्रमा का दृष्टान चंद्रमा का दृष्टान्त ही होता है शुक्ल पक्ष शुरू करके चतुर्दशी तक क्या होता है चतुर्शी तक सूर्य के किरण को लेकर वो प्रतिमा फेंक रही है पराम कहा गया चंद्रमा नहीं होता गायब हो गया चूर्ण चूर्ण हो गया आकाश अलय हो गया हवा में चला गया ऐसे चंद्रमा अभी भी है वही गए गया थोड़ी चंद्रमा और प्रत्येक दूसरा पाये थोड़ी आ रहा है ना तब भी चंद्रमा है ना किरण कहां गए किरण कहां चले जाए वापस सूर्य पे चले सूर्य से आए किरण सूर्य में ही लौट जाएगा मनो सूर्य के किरण में ही लय हो गया प्रतिफलन यहां नहीं आया तो श्रप से लेकर श्रपक्षलन देखते हैं जिसका हमें लग दो चंद्रमा दिखाई दे रहा है चंद्रमा क्यों दिखाई दे रहा है प्रतिफलन क्यों उसके।, उसके अपने किरण कहां होते हैं सूर्य के किरणों का प्रतिफलन है जैसे हर ग्रहों के किरणों का प्रतिफल हो रहा है समय चंद्रमा के हो रहे हैं ये ग्रे भी तो ग्रह छोटे हैं, दूर में है लेकिन यहां तक छोटे पृथ्वी से भी बड़े बड़े नक्षत्र इस पृथ्वी से भी बड़े हैं वो नक्षत्र दूरी अत्यंत दूरी के कांड से छोटे से दिख उनसे भी सूर्य किरण टकराया कहाँ से प्रतिफल हो रहा है, है। नक्षत्र ग्रह तारा सारी चीजें इस एक ब्रह्मांड के टुकड़े हैं। सूर्य से ही सब प्रकाश है। फैंक विज्ञान सिद्ध कर दिखा दिया सारे ग्रहों के बारे में सभी ग्रह भी किरण फेंकते हैं करते सभी ग्रह कोई सूर्य के समान भी आपका गोला नहीं है नक्षत्रा के गोले नहीं केवल सूर्य मात्रा जाता है वो गंगा करने दिखाई देता है। दुरु बोलते हैं ये है? ध्रुव वो तो कहाँ से दुरु चलेगा ध्रुव का नाम अपने नाश कर दिया ये चलते रहे फिर ध्रुव कहाँ का फिर देखा है वो उपग्रह घूमता है उपग्रह के लाइट घूमते कई बार इस रात्रि रात पर ना ओ, जो जाता हुआ दिखता है लाइट रहता है लाइट दिखता है जो है। स्नान करे ना करे तो कोई कल्पना कुछ भी है जाता हुआ दिखता है उपग्रहों का अनेक उपग्रह जा रहे हैं ना आकाश हमारे भारत के ऊपर भी जा रहे हैं आप जाने आकाशर भी चल रहे हैं कई उपग्रह उपग्रह जो दिखते ना उस उपग्रह में लाइट जाते रहते भीतर वो प्रकाश दिखाई उपग्रह के जो बाहर के जो बनाए हुआ ना चीजें जो कवरिंग बनाया वो पर है वो भी पूरा ग्लास टेप होता है उस सूर्य किरण से वो एक सोलर सेल होते हैं उसके अंदर उसे बिजली बनती है वो प्लेटों में इसलिए प्लेटों में सूर्य का किरण आया टकरा कर वापस वो लाइट जैसा प्रकाशित होता है वो उपग्रह जा ग्रह भी नहीं हो उपग्रह जो हम लोगों के द्वारा छोड़ा वो उपग्रह हम लोगों के द्वारा छोड़े हुए उपग्रह घूम रहे है घूमते घूमते तो उनका आयु खतर कई बार तो बैठे गिरता हुआ आपको घटनाएं सुनी होंगी गिर रहा है और उसको आदेश देते हैं ऐसे ऐसे जब धीरे धीरे उसको समुद्र में गिराते हैं ऐसे कई घटना हुई है तो जाता और लोग उसको कुछ भी कल्पना कर लें जिनको ज्ञान नहीं हो कहेगा नक्षत्र जा रहा है गंगा जी ना रहा है, है।, जा जा है। सच्चाई तो यह शास्त्रीय दृष्टि से सूर्य के अलावा कोई ग्रह प्रकाशात्मक ग्रह नहीं बाकी सभी जो प्रकाश दे रहे हैं सूर्य के प्रकाश से ही वो प्रतिफलन दे रहे हैं एक मात्र सूर्य प्रकाश आता है क्योंकि वह आगे बोला है बाकी कोई चीज नहीं क्या ग्रह हो कई प्रतिफलन खराब भी करते हैं जैसे इसलिए व्यवहार हो गया राहु केतु शनि और कुछ कुछ राशियों में अन्य ग्रह भी जब एक हर ग्रह अपने नीच राशि में जब रहता है उस स्थिति में पहुंचने के बाद वहां से जो उसका प्रतिफलन होगा वो भी हानिकारक होता है किरण जो आ रहे हैं वहां से आप पर अटैक करेगा वो आपको हानि पहुंचाएगा बुद्धि को प्रट कर देगा किसके शरीर को खराब कर देगा कोई समझ जैसे आजकल आप देख रहे हैं वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया अनेकों प्रकार की किरण बनाए कि नहीं बनाए किरण छोड़ देते ऑपरेशन कर देते खत्म किरण से जला देते देखो नष्ट करने वाला भी किरण है प्राण देने वाला भी किरण है पुनर्जीवन देने वाला भी किरण है रोग को इलाज करने वाला किरण है आदमी को मारने वाला भी कैंसर इलाज किरणों से कर रहे हैं तो किरणों के चमत्कार चाहे वो हमारे जरा कृत्रिम हो या प्रकृति का अकृत्रिम किरण हो उन किरणों का प्रभाव विभिन्न प्रकार से होता एक है शरीर के ऊपर है लाइट को छोड़ा जाता है झड़प अंदर की, की फोटो खेल देता है ये विभिन्न प्रकार की मैग्नेटिक रेस, रेस ही कहते इसलिए? चुंबक होता है, उसके लहर जिसने निकलती, किरण नहीं, नहीं हुआ नहीं इतना चुंबकी किरण उनके द्वारा भी आजकल परीक्षण होते हैं तो इस प्रकार से किरणों के अपना प्रभाव है वह असर किस प्रकार से करता है क्या एक अलग बात यहां हमें दृष्टांत नहीं लेना है वो किरण वापस जिस बिंब से लेकर के प्रतिबिंबित कर रहे थे उस उपाधि से प्रतिबिंब होना बंद हो गया प्रतिफलन तो वापस अपने बिंब नहीं लीन हो गया उतने से, से इसलिए कहते हैं यहां क्यों ऐसे हुआ क्योंकि जिसको पकड़ने जा रहा था वो स्वयं प्रकाशित उसको प्रकाशित करने की कोशिश क्या करेगा उसी प्रकाश या प्रकाश वाला जिंदा था अब उसी में लहरी हो गया खतर कहानी हो गई आते अति फलव्याप्ति नहीं होती प्रत्येक ब्रह्मण और एकत्व से अज्ञानिन आवृत प्रत्येक मैंने जीव और ब्रह्म की एकत्व जो है वास्तव में है लेकिन वो अज्ञान के द्वारा आवृत निवृत्त उस ज्ञान के निवृत्ति करने के लिए वाक्य चिन्ह या अहम ब्रित्यम आकार या व्याप्तिर अपेक्षक है वाक्य जो अहम ब्रह्म सत्य धीवृत्ति की व्याप्ति की अपेक्षा है लेकिन स्मृण रूप विषय भूत जो ब्रह्म है प्रत्येक आत्मा है प्रत्येक ब्रह्म ऐक्यता है, है वो कैसा है स्मृण रूप होने से उसके प्रकाशन करने के लिए चिदावासो ना चिदावास के चितावासो नहीं है तो चिदावासो यद्यपि वृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है चिदावास फिर भी कोई प्रयोजन उपयोग नहीं रह जाता है उत्तम मर्तम दृष्टान्त प्रदर्शनी विषय थी इसी उत्तर ऋषि चक्षु दीपक का के द्वारा और स्पष्ट करते चक्षु दीपावपेक्ष घटावे दर्शन यथा किंतु प्रदर्शन किन्दु अपेक्षा दे घटाधेर दर्शन घटादी जड़ वस्तुओं का दर्शन करने में चक्षुर की अपेक्षा थी अप्रकाशात्मक घटारियों का दर्शन करने के लिए चक्षु दीपक दोनों की जरूरत पड़ी और प्रकाशात्मक दीपक का दर्शन करने के लिए चक्षु और कोई दूसरे दीपक अपेक्षा नहीं रहा केवल क्यों क्योंकि दीपक प्रकाश प्रकाशात्मकों के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है का और प्रकाशात्मक चेतन दोनों की जरूरत है प्रकाशात्मक तो वस्तु को ग्रहण करने के लिए केवल जडात्मिक वृत्ति का वहां पहुंचना जरूरी है क्योंकि आवरण को भंग करना जरूरी है उतरे मात्र के लिए और बाकी वह सब प्रकाश होने से स्वयं प्रकाशित हो जाएगा किसी प्रकाश की प्रकाशन करने के कार्य करने की जरूरत नहीं रह जाता न दीप को दर्शन है किंतु हम क्या जरूरत है फिर दीप दर्शन में चक्षुर है एकमात्र चक्षुर की अपेक्षा है दोनों की जरूरत नहीं है अंधकार आवृत घटाजी दर्शन है अंधकार आदिओं से आवृत घटाजी का दर्शन में चक्षुर दीप उपी अपेक्षित चक्ष और दीपक दोनों की अपेक्षा होती इन दीपक प्रदर्शनी तु तथा न दीप का प्रदर्शन करने में वैसा नहीं होता किंतु एकम चक्षु रेव अपेक्षित यथा किंतु एक मात्र चक्ष की अपेक्षा होता है जैसे तथा ब्रह्मणी अज्ञान नाशाए की पूर्वण संबंध इसी तरह से ब्रह्मणी अज्ञान से पुरुषों के संबंध जोड़ लेना दृष्टान बाद में दिया है दास्टांत कहने